आप जो है है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र में में भी दिया गया है। करन नाम करने चौथा अध्याय तीसरे पाद पंद्रह सूत्र है चार तीन पंद्रह किंच अप्रतींबना पादरायण उभयता अदो श्रतुश्चित कामुसारेण फल प्राप्तिर्भवती प्रतिपादित त्र में यह बात प्रतिपादन किया गया देखिए अप्रतीक आलम्बना अप्रतीक का आलमन करने से आलंबन करने से भी नहीं फल प्राप्त जरूर करेगा अप्रतिक निर्गुण एक तरह से प्रतीक नहीं रहा प्रतीक होता है अप्रतिक निर्गुण हो गया उसको भी आश्रय करके आप यदि उपासना करते हो तो भी फल प्राप्त जरूर होगा नयती फलमायण कह रहे हैं उभोष और दोनों प्रक्रिया में कहीं कोई दोष नहीं है तक्रतुष्च क्योंकि जो जैसा संकल्प वाला होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा आपका जैसा संकल्प है कोई भी कार्य कर रहे कर्म कर रहे उपासना कर रहे ध्यान कर रहे भजन कर निर्गुण हो चे सगुण हो चे कुछ भी हो आपका लक्ष्य के ऊपर निर्भर आपने अमुक चीज के लक्ष्य लक्ष्य का संकल्प कर दिया अमुख की प्राप्ति मुझे करनी है वही मिलेगा आप निर्गुण की प्राप्ति का संकल्प करके चल रहे हैं निर्गुण प्राप्त होगा करेंगे, प्राप्त होगा। प्राप्ति की व्यवहार तो में होता नहीं है जैसा सगुण में प्राप्ति हो निर्गुण में भी प्राप्ति शब्द का व्यवहार हो जाता है इतने तरह कामानुसार फल प्राप्ति नहीं होती कामना के अनुसार फल प्राप्ति होती है प्रतिपादित तस्मादअपी सकामस्य से इसीलिए भी कहा गया हमने कहा था कि सकाम पुरुष तो ब्रह्मलोक तक भी उचला जाएगा अप्रतीकरण तत्कृतुनिता ब्रह्मलोक फलम तस्मा सकाम से वर्णित में महर्षि व्यास ने तत्न्य का कथन किया कृतोस्मर कृतगुन स्मरा कृतोस्मर स्मरा स्मर से मतलब क्या अपने किए हुए कर्म के संकल्प को स्मरण करो कृत का स्मरण करो कृतुम ने संकल्प का स्मरण करो कर्तु कृत्य संकल्प तत्कृतु न्याय कृतुम ने संकल्प जैसा आपने संकल्प किया है आपकी उस संकल्प के मुताबिक ही आपको फल मिलेगा आपने कामना पूर्वक किया है तो कामना अनुरूप आपको फल मिलेगा क्रतु तो दा, दा वो अलग, वो भी शब्द है वो भी प्रसिद्ध है उस अर्थ में ही प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ इस मंत्र में कृतोस्मर जो क्रतु शब्द आया तो तो है, संकल्प के दोष होगा कृतोस्मर कृतम स्मर कृत कर्म स्मर कृतो संकल्प पंच संकल्प को स्मरण करो कर्म को स्मरण करो इसे यहां पर में संकल्प जैसा आपका संकल्प है, वैसे ही आपको फल मिलेगा इसको चार तीन पंद्रह चौथा अध्याय तीसरा पाद पंद्रवा सूत्र अप्रतिकाधि तत्क्रतु न्याय कथन न् किया गया ब्रह्मलोक फलम तस्मात इसलिए सकाम पुरुष क्या होगा ब्रह्मलोक रूप फल जरूर मिलेगा इति इसलिए वर्णन किया था तर इस सकाम से तत्व ज्ञान कुतो हो जाए थे फिर उस सकाम पुरुष को तत्व ज्ञान कैसे पैदा होगा तब करते हो ब्रह्मलोक में हो जाएगा वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी उसको उपदेश देंगे मतों और वहां उस सात्विक लोक में सात्विक वातावरण में सात्विक तंत्रकरण वाला होकर रह रहा है तो वहां झटी चीज सुनते ही आप तो हाँ, तो ये संकल्प है मैं ब्रह्मलोक जाकर के मुक्त होंगे तो वहां जाके मुक्त हो जाएंगे अरे यह संकल्प है अगले बार हमें यमराज जी बनना है अमुख बनना है वो बनना है इसी के देवता बनना है वहां जाकर के भी मुक्त नहीं होगा अगले कल्प में वो देवता बन जाएगा दोनों ही नहीं है तो वापस होते हैं तीन गति बताए इसके ब्रह्म का सब कुछ कामना के ब्रम तभी सकांश तत्व ज्ञान कुछ हो जाएगा इत्याशं निर्गुणो पास तत्र तत्व अवेक्षते पुनरावर्तते ना कल्पांत विमुच्यतेमृति कहता है साथे सर्वे प्रमुचन प्रतिसंचरे प्रतिसंच प्रतिसंचर मैंने प्रलय काले ब्रह्मा के साथ साथ तो मुक्त हो ही जाएंगे ब्रह्मा मुक्त हो गया उसके तो साथ वो भी मुक्त हो जाएंगे स्मृति के और श्रुति भी पर नशा पुरवृत नशा पुर्रावृत होते लौट के नहीं आएगा लौट के नहीं आएगा तो ऐसे जो उपासना को किया उपासना में ये जो बता कई का कौन से किया तो लौटेगा नहीं बाकी लौटेंगे अवेक्षते तत्व की अनुभूति कर लेगा नायक पुनरावृत है और वह दो बरा लौटेगा नहीं कल पांत विमुचक है और कुछ नहीं तो तुरंत वहा मुक्त हो नहीं होगा तो ये तो गारंटी है कल्प के अंत में जो ब्रह्मा जी के साथ साथ वह भी मुक्त हो जाएगा इमाम इस, इस संसार में नहीं आएगा नुनरावर्ते वह लौटता नहीं है वो लौटता नहीं चार पंद्रह पांच इति ब्रह्मणा सहत्य सर्वे हो गया अव फिर ब्रह्मणा सहत्य सर्वे स्मृति मनु मनुस्मृति इत्यादि भी है और स्मृति भी है संसार प्राप्ति दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं होगी किंतु मुक्ति रेव मुक्ति ही होगी उसका ये निर्मु उपासना करके गया है अरे पंचायत उपासना गया है सगुण उपासना करके वहां नहीं उसको फिर लौटेगा नहीं तो लौटेगा फिर वो लौटेगा क्योंकि ना लौटने की उपासना अलग चीज होती है लौटने वाली उपासना अलग है प्राप्ति की उपासना अलग है इन है सब प्रमुख ही जा रहे हैं उत्तरायण मार्ग से उपासना के बल पे इन उपासना कौन किस कर रहा है निर्गुण उपासना कर रहा है सगुण उपासना कर रहा है सगुण उपासना भी फल क्या चाह रहा है निर्गुण उपासना भी फल क्या चाह रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है पहुंचे सभी वही लेकिन लौटे या नहीं लौटे अपना अपना अलग हिसाब किताब है जैसे किसी माने में था बद्रनाथ यात्रा में जा रहे तो समझ लेते हो गया वो लौटेगा है नहीं अब तो लौटना है नहीं कई लोग तो परिवार वाले हरिद्वार तक आते थे हरिद्वार तक आकर यहाँ से विदाई करके टाटक करके बेचते थे जाओ ऐसी चिंता लौटेगा तो देखेंगे हाँ काशी जाने वालों को भी कहते थे वहां भी भयंकर जंगलों को पार करके जाना पड़ता था तो आएगा नहीं है। काशी भी मरने का रास्ता। वो भी हो सकता है समझा ही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं लोगों ने वो काशी है ही नहीं जहाँ जाके मरने से मुक्ति हो जाए वहाँ तो कुत्ता बिल्ली गजा घोड़ा सब मर रहे हैं सब मुक्त हो जाए क्या आजकल तो मुसलमान बहुत हो गए हैं मुक्त हो जाएंगे आपके हिसाब से तो जब वहां मर रहा है जब तो, वहां मरने से मुक्ति नहीं होती है इसलिए वहां नहीं है को बड़ा विचार के का, काशी मो, मोक्ष निर्णय एक पुस्तक है हमारे पास पचा, पचास पृष्ठ का है शास्त्रा भयंकर हुआ है इस विषय में उन्होंने ये कहा कि भाई काशी मरने से मुक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा जैसे आपका सगुन से भी मुक्ति हो जाएगा उसका अर्थ क्या आपने कहा निर्मण उपासना से भी मुक्ति कह दिया अर्थ क्या आपने किया निर्गुण उपासना से ज्ञान पैदा होगा ज्ञान से मोक्ष होगा बीच में वे अवधान है ज्ञान का उसके बिना सीधा नहीं होता उसी प्रकार से काशी के मरने से सीधा मुक्ति नहीं है वो होगा क्या तो उन्हें कहा शिवलोक पहुंचेगा शिवजी का लोक है ना कैलाश लोक पहुंचेगा लेकिन कैलाश लोक पहुंचेगा तो द्वार में खड़ा है कौन भैरव वो क्या करता डंडे से पिटता है अनेक ताड़नाएं देता है आप ये सहन कर लो नमः शिवाय ओ ऊन ओ अगर सहन कर, कर लोगे तब तो गेट पास देख जाओ अंदर जाओ शिव जी के पास छोड़ेगा आपको अब हाँ तो कहते हैं वो वर्णन ऐसे आया कि जो भैरव के आकार देता लाल और गुस्सा मारने मरने आएगा तो वहीं से भाग जाएगा आदमी को रविशंका लग जाएगी वही भाग जाएगा खड़ा ही नहीं हो गैरवैस तो वापस लौट जाएंगे सब कैसे किसी की इसलिए मुक्ति होती ही काल को देख के भाग जाते हैं। विकराल रूप है उनका उनके पास जब डंडा है उसे सब पोक्स है। उसे, सब बने हुए हैं, भयंकर मारेंगे तो पुलिस का डंडे देख के भाग जाने वाला आदमी भैरव को कहा सहन कर पाएगा तो भाग जाएगा अपने आप भाग जाएगा तो वापस आना यही इसे कि जो उसको को सहन कर लेते हैं ताड़ना क्यों कर रहा है वो वो जानते जो मर के आ रहा है यहाँ ठीक है जो यहां मरता है पासपोर्ट दे दिया गया कैलाश लोग का डायरेक्ट पहुंच जाता है उसको विशा बन जाता है इसका मतलब थोड़ी की है थोड़ी किसी सीधा भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा मैं उसको भैरव उसको जो सारा पाप को नष्ट कर देते ताकि शिव के सामने खड़े होने लायक बना देंगे उसके लिए प्रताड़ना देते पापों को नाश एर प्रकार सहन नहीं होता तो भागाते सब वापस कोई शिव तक पहुँचे नहीं अरे सहन कर लिया भगवान का नाम देते रहते सारा मार रहा है कुछ भी हो रहा है हम तो ऊन शिवाय ऊन शिवाय करते रहेंगे तब तो वो कहेगा अरे तुम तो भोला भगत है छोड़ो इसको जितना भी पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको ये तो नम शिवाय में डिटा हुआ है तो भगवान के नाम में डटा हुआ है तो उसको अंदर छोड़ देता है जाओ भाई तो अंदर तब अंदर जाए फिर तो देवी अपनी माया जहाँ निकालती है वहीं उसका गोल दिमाग हो जाता है वो कहता बढ़िया माया है बड़ा उसे सुख में मस्त रहता है शिव जी का दर्शन करना भूल ही जाता है ओम भी भूल जाता है मस्त रह जाता है गणन मस्त -मस्त गण का आयु हो गया वापस लौटेगा शिव जी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा लेकिन माया में भी वो फंसता नहीं है बल्कि मार्वती से प्रार्थना करता है माया से प्रार्थना करता है माँ तेरी माया तो समेट और मेरे को शिव का दर्शन करा जो अटूट भाव से लग जाता है माता के पीछे माता विशालाक्षी है ना काशी विश्वनाथ माँ विशालाक्षी का मंदिर है वहां इसे लोग वहां पर जो जाते हैं पहले साक्षी विनायक का दर्शन करना पड़ता है हाजरी देनी पड़ती है हे विनायक बाबा हम आए हैं काशी में विश्वनाथ का दर्शन करने हमारे अटेंडेंस लिख लेना वो साक्षी है विनायक भगवान उनका दर्शन किए ना सीधे विश्वनाथ दर्शन करने का कोई वैल्यू नहीं है साहब का नाम नहीं चढ़ा है कि आप आए हैं यहाँ पर काशी के दर्शन करने विश्वनाथ का पहले साक्षी ने का दर्शन करना पड़ता है फिर डुंडीराज गणेश का दर्शन करना पड़ता है फिर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्रार्थना करनी पड़ती है फिर विश्वनाथ फिर माता विशालाक्षी फिर धर्मेश्वर महादेव ये दर्शन की नियम और यहाँ से पहले काल भैरव सबसे पहले डोरकीपर के दर्शन उनको प्रसन्न करना जरूरी है तो बहुत प्रसन्न करेंगे ना बाद मरने के बाद इसे पहले उनको मनाना पड़ता है महाराज आप जो कृपा बनाए रख भैरव गंड पहन लेते इसलिए लोग काला वाला उनकी वो देख करके दे तो मेरा चेला है जाओ बोल देता वो चलो हमारी भगत है जाओ तो ये प्रक्रिया इसलिए बनाया कि ये परंपरा से जब, जब जब शिवजी को पहुंचेगा तब तो शिवजी भी मुक्ति नहीं दे पाते शिवजी आप ओम को उपदेश दे देंगे तार उपदेश देते हैं है। फिर ओम का जब उच्चारण वो करते और आप भी करने लग जाए तो आपको अनुभूति तो मुक्त है। ये काशी ने नहीं दिया लंबी प्रक्रिया जब मरने से थो से हाँ। हो तो तो कम कम कुछ निष्ठा लेके वहाँ रहेगा ना कुछ तो सब चप्पा घर बार तो छोड़ के बैठेगा अगले जन में कम से कम साधु बन जाएगा और क्या? इस भा काशी में रहने के लिए घर बार तो छोड़ा है ना नाते पोते सब थे सब मोह ममता छोड़ के बैठ के तपस्या कर रहा है उस तपस्या का फल होगा अगले जन्म में अच्छा एक महात्मा बनेगा विद्वान बनेगा घर को त्याग करके बैठेगा कहीं तपस्या करेगा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा इसलिए कहा जाए काशी में जाओ वहां मरो तो मुक्त हो जाओगे उस लालच में वो बैठा रहेगा तपस्या करेगा मोह ममता को त्याग करके लेना आजकल तो मोह ममता का त्याग हो ही नहीं पाता है जहाँ भी जाए वही मोबाइल लेके बैठ जाए वहाँ भी वो पोते नाते सब आई गए फायदा क्या हो कोई फायदा नहीं टेलीफोन और मोबाइल ने नासी कर दिया विरक्त को भी विरक्त महात्मा को भी बिगाड़ दिया सबको बिगाड़ दिया घर से बार बार फोन आ रहा है और क्या विरक्त है गृह क्या विद्यार्थी कलाश विद्यार्थी भ्रष्ट हो गए विद्यार्थी का रह गए और बार बार घर की याद आती घर से फोन आ रहे हैं अब तो क्या होगा कहते तो घर का याद ही नहीं होते तो बच्चा यहाँ आ गया गुरुकुल में और यहीं बारह साल रह रहा है न माँ बाप आते तो बच्चे को देख ना बच्चा माँ बाप को देख सकता था यही पढ़ाई लिखाई खेल कूद में माँ बाप को ही भूल जाता था पता ही नहीं उसको बारह साल बिने गुरु लोग बोलते थे ये तुम्हारे पिताजी बोल याद दिलाते थे ये तुम्हारे पिताजी जाओ इनके साथ तो ये स्थिति आप सारे फोन ने सबने बिगाड़ी दिया सारी तपस्या भंग कोई तपस्या चलती नहीं नहीं कलयुग के है कोई तपस्या नहीं नहीं किंतु मुक्ति मुक्ति रे मुक्ति ही मिलेगी तदेव आलमन श्रेष्ठ मंत्र पर दिया था वो ओम भी दो प्रकार का दो प्रकार ओम को लेकर के उपासना है दो प्रकार क्योंकि प्रश्नोप्रिषद में पिपलाद ने कह दिया कैसा है वो अपर ब्रम भी है पर ब्रह्म भी है परंच तो का ध्यान से रूपेण ध्यान करोगे ओम को तो अपर प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म रूपेण ध्यान करोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी प्रणास्थ है प्रायो निर्गुण एवं वेदगा क्वचित सगुणता प्रणवोपाशन से ही प्राय प्रणोपास्तः निर्गुण वेदगा वेद में कथित तो, जितनी हैं लगभग सब हैं लेकिन क्वचि सगुणता उणवोपासन सेगुणता क्वचि क्वचि इन दोष प्रणोपासना की सगुणता भी कहीं कहीं पर कही गई है कहां है दिध्य प्रमाणम वाहिए दो प्रकार होता है ओम की उपासना उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं परापर ब्रह्म रूप ओंकार उपवर्णित पिपला नमुनिना न मुनिना सत्य कामाय पृदे पांचवा प्रश्न है काम का प्रश्नोपरिषद में छह प्रश्न है उसे पांच और प्रश्न काम के द्वारा किया गया था उसके जवाब में कहा, परंच सत्यकाम पर एक ओंकार है एक ओंकार जो क्या अपर ब्रह्म भी है, है। तस्मात विद्वान ए नहीं व आयत नहीं। इसलिए विद्वान जो इस एक ओंकार के माध्यम से एकत्र चाहे वो गुण ब्रह्म में चला जाएगा चिन्हगुण ब्रह्म में चला जाएगा मर्जी आपकी है साधन एक कहा जाओगे मर्जी आपकी है उसके द्वारा दोनों की प्राप्ति हो सकती है दोनों में दोनों को एक दोनों एक साथ प्राप्त तो कर नहीं सकता कोई या तो ये या तो वो इसी कर एक तर अनवेदी एक तरम ओंकार जो वर्णित है अपर ब्रह्म रूपेण में उपवर्णित है अपर ब्रह्म रूपेण भी वर्णित है कहा वर्णित है के द्वारा सत्यकाम परंच ब्रह्म यद ओंकार तस्मात इसलिए विद्वान एत नहीं वायत रेना यह ओम रूपी आधार को लेकर के एकतरम अर्थात को प्राप्त कर सकता है अथवा को प्राप्त कर सकता है अतः एक दो प्रकार उपासना मानी जाएगी प्रश्न में ही नहीं कठोर प्रश्न में भी कहा गया है hmm. कठवल्यालम्ञा इत्यादि दैवध्य मुक्त इत्या ठवली में भी नचिकेता जो प्रश्न करता है उसका जवाब देता हुआ जी ने भी कहा ये आलमन को जानकर वह जो चो प्राप्त कर सकता है यदि तदेव तत् वही देमन ज्ञापति तस् तत्व प्रोक्त येना पृचते न चिकेत से एकमनम ज्ञाते तो ओम रूपी आलमन को जानको ये जो जिस चीज को तो चाहता तत्व वाह को आपकी मर्जी आप क्या चाहेंगे ओम कल्पवृक्ष जैसा है जो चाहो सो चाहोगा पूछता हुआ नचिकेता के लिए कहा गया था उत्तम उपसंभर आप जिसकी चर्चा चली थी चाहिए जन्म भी मुक्ति हो सकती है मरण काल में भी मुक्ति हो सकता है तो ब्रह्मलोक में जाकर की भी मुक्ति हो सकता है यही चर्चा शुरू हो जाता उस पर बड़ा विचार शास्त्रार्थ हुई या होगा तो कैसे होगा मरण काल में होते तो कैसे होता है में करता कैसे होता है उसे से संहार कर रहे हैं यह वा मरणे व्य ब्रह्म लोके अथ हवाम शरीर में रहते हुए मुक्त हो सकते करते करते मरण मरण काल में जन्म भर अभ्यास करने से, में भी ब्रह्म की उपासना वजह से ज्ञानोत्पत्ति हो जाए तो मरण काल में भी मुक्त हो सकता है अथवा उस समय भी ज्ञान पैदा नहीं हुई तो ब्रह्मलोक चला जाएगा उपासना के बल पर वहां जाकर ज्ञान पा करके वो मुक्त हो जाता है तीन प्रक्रिया बताई गई थी क्षात्ती सम्य उपासन निर्गुण निर्गुण उपासना करने वाले को सम्यक ब्रह्म साक्षात्कार जरूर हो जाता है ये सारी बात किसलिए कहा जाता जो विचार के द्वारा सीधे ब्रह्म साक्षात्कार करने में असमर्थ है उसकी निर्गुण उपासना ओम की उपासना कही विचारा तत्व ज्ञान संपादन असमर्थ निर्गुण ब्रह्म ध्यान अधिकारा अयम अर्थ आत्मगी ऐसे ऐसी निर्ण उपासना हर व्यक्ति कर सकता है जो सीधे विचार के तरफ साक्षात करने में असमर्थ है सीधे ज्ञान का चिंतन करते हुए मोक्ष को पाने में असमर्थ है ऐसे कर सकते क्या प्रमाण है आत्म गीता ही प्रमाण है आत्मगीताया मुक्तम सम्य समय प्रकाश का तीन श्लोक देंगे अभी लगातार आत्मगीता की पहले बात ये नहीं है बावन से बावन तिरपन चौवन ये आत्मगीता का तीन श्लोक है 52, 53, 54, 51, 51 इंट्रोडक्शन उसके लिए। विचार अक्षम संततम पूर्वक तत्व ज्ञान का संपादन करने कर निर्गुण का ध्यान में अधिकार है उसको इस बात को आत्मगीता में कही गई है अर्थो यह सारी बात जो कही गई थी यहां अभी तक वह आत्मगीता में स्पष्ट रूपेण कथन किया है विचार विचारम उपासित जो विचार करने में सक्षम नहीं है वो आत्मा की उपासना करें इति करेंतम उपासित निरंतर उपासना करनी चाहिए ऐसे कहा है अरे वो श्लोक थोड़ा सुना दीजिए आत्मगीता में कहां है, है? आत्मगीता में कहा है वो श्लोक कहते वो श्लोक तीन श्लोक दे आत्मगीता का भी आत्मगीता वाक्या वा उदाहरती आत्मगीता का जो वाक्य शब्द उनको वैसे के वैसे रख रहे हैं। साक्षात्तुम अशक्तोपी चिंतित मशंगिता कालेनाभव भवे फलि ध्रुव साक्षात्म अशक्तो साक्षात्कार करने में असमर्थ है वह माम बिना संशय का मन में संशय रहित तो होकर मेरी चिंतन मेरा ओम का स्वरूप जो मेरा स्वरूप है ओम है उसका चिंतन निरंतर करे तस्य वाचक प्रणव योग सूत्रकार ने कहा था ईश्वर का वाचक कौन है ओम है तस्य वाचक प्रणव इसलिए मेरा जो स्वरूप क्या है प्रणव रूप है उसकी आप निरंतर चिंदन उपासना करें कालेन अनुभव आरूढ़ ध्रुव फलित कहते काले, काले समय लगेगा लेकिन जरूर काले न अनुभव आरूढ़ भवे अनु अवश्य हो जाओगे इसे कोई संशय नहीं है फलितो ध्रुव फलित रूपेण फल प्राप्त होगा ध्यान समितान उपाय की दृष्टान्त ध्यान समय ज्ञान का दृष्टान्त है ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान का साधन है इसमें एक बहुत सुंदर दे रहे हैं गीता निधि का दृष्टान लोपाय भे तथा स्वात्म चिंता मुक्वा न चापर यथा अगाध निधेर अगाध निधि है कहा गढ़ा हुआ है कहीं जमीन आप जान लिए यहां जमीन में अगाध निधि है खननम बिना नौ उपाय खनन के अलावा हर कोई उपाय जो मंत्र जादुवादू कर दो बाहर आ जाए बिना खोदे ऐसा होगा नहीं खोदना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तोड़ फोड़ करो छेद करो गड्ढा करो वहां अंदर से निकालो खड़नम बिना नौ उपाय यथा ठीक उसी प्रकार से मन स्वार्थ चिंता क्त नचा कर पाया मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी आत्मचिंता चिंता अलावा और कोई दूसरा साधन ही नहीं चिंतन सबसे बड़ा साधन है दाटांति की मल्ला व्यतिरेक उत्तम और तम अनुयुक्न खनन बिना को व्यतिरिक मुक्त हो खन के बिना नहीं होगा हा? मेरे चिंतन के बिना नहीं होगा व्यतर मुख से कहा गया था अभाव शब्दों से न के तौर कहा गया था अब सीधे विधि मुख से कहेंगे अनुभव मुख से कहा बुद्धि कुदाल पुनः खाता मनोभुव भूय घृणी निधि कहाह रूपी उपलम देह रूपी पत्थर को हटाओ पत्थर के नीचे रखा हुआ है वहां निधि पत्थर को हटाओगे तो निधि मिलेगा यहां कौन ढक रहा है आत्मा को ये ये तीन तीन शरीर तीन शरीरों से ढका हुआ है आत्मा ये तीन शरीर रूप ढक्कन जो पत्थर है इसको हटाओ तो निधि रूपा आपका आत्मा जो ब्रह्म है वह अनुभव में आ जाएगा देह उपलम माने पाषाणम अपाकृत्य हटा करके बुद्धि कैसे हटाओगे बुद्धि कुदाल का बुद्धि रूपी कुदाल को कुछ मैने गेंदी जैसे खोदते है ना कुदाल है। जैसे कोई भी हम लोग चेंबर रहे किसे उठा? उसे उठाना पड़ता है ना लगाकर करके वैसे करे बुद्धि रूपी कुछ देरूपी पत्थर को हटा दो खापता मनो भूयो घृंडिया मनोभुवम भूयो खात्वा मनरूपी पृथ्वी को ढंग से खोद करके क्रम थोड़ा उल्टा सीधा है मैंने कार्य कर रहा हूं क्रम इस समय पहले क्या करना मनरूपी खेती को खोदो किससे कुदाल से फिर उसी बुद्धिपी कुदाल से दे भी पत्थर को हटाओ तो नीचे विद्यमान निधि आपको प्राप्त हो जाता तो मन रूपी खेती को खोदना करोग बुद्धि रूपी कुद्दास पत्र को हटाना ये सब उपासना दृश्य वगैरह बुद्धिया इसलिए ज्ञान की बात ही नहीं यहां पर बात उसकी चर्चा चल रही ना जो ज्ञान के अधिकारी नहीं बन रहा जो ज्ञान के अधिकार में नहीं है विचार के द्वारा ज्ञान नहीं कर पा रहा है उसी की चर्चा चल रही उसको उपासना करना चाहिए उसमें तीन श्लोक प्रमाण दे रहे हैं इसे या सब उपासना प्रक लेना है जो पुरुष साधक है वो उस महान निधि को प्राप्त करें अपने निधि को प्राप्त करें इसे निष्ठान कर्मयोग जब खेती मन रूपी खेती को शोधन करेगा या शोधन करेगा अंधकरण को तो बुद्धि रूपी को दत्र को हटाने में समर्थ हो जाएगी देह रूप का देह रूपी जो पत्थर है इसको विविच्छेद करके इसको अलग करके मुंजादी व का से अलग करके ग्रहण कर लिया जाए शरीर से अलग करके आत्मा को ग्रहण करने में ध्यान अधिकार ना? बात ज्ञान अधिकारंत्र भी पटेल आत्मिका नहीं प्रमाण एक और भी वाक्य प्रमाण दूसरी है अनुभूत ब्रह्मास्म चिंत्यता अप्यसत प्राप्य दे ध्याना अनुभूतिर अभावे मान लो आप विचार करते करते करते अनुभूति नहीं भी कर पाते हैं तो भी हम ब्रह्मास्म से चिंतन करते रहो बस रटो मंत्र से जपो हम ब्रह्मास्म हम ब्रह्मास्म हम ब्रह्मास्म हम ब्रह्मास्मेंटते चौबीस घंटा मैं शट्टी हूँ मैं शी हूँ छोड़ो छट्टी फट्टी कुछ नहीं है हम क्या है ब्रह्मास्य। हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से सारी उपाधियों को छोड़ो मैं शरीर हूं मैं आदमी हूं मैं पति हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ छोड़ो सब ये ही सब तो नरक में डाल रखा है अनंत जन्मों से परेशान कर रखा है मैं सन्यासी हुए भी छोड़ना ब्रह्मचारी हुए भी छोड़ना मैं सोचा उनको बोल रहा हूँ आपको भी है सब मैं स्त्री हूँ मैं पत्नी हूँ भाव सब भाव छोड़ना पड़ेगा किसी बोला भगवान है सर्वधर्मा इन सारे धर्मों को त्याग दो मैं पुरुषों में स्त्रियों में पति हूं पत्नी हूँ आदमी हूं ये हूं वो हूं सब छोड़ो नाम छोड़ो आकार को छोड़ो सत त्याग क्या करना है अहम ब्रह्मास्मित चिंतता है ब्रह्म यही चिंतन था अप्यसत प्राप्त ध्यान आप अविद्यमान वस्तु को भी आप प्राप्त कर सकते हो तो ब्रह्म क्यों नहीं प्राप्त कर करते नित्य प्राप्त है अविद्यमान आप मनुष्य है ना उपासना कई नहोश आदि राजा का वर्णन है कहीं उनका वर्णन है यहाँ मनुष्य रहते हुए या पूजा पाठ कर देवता हो गया जो मनुष्य शरीर में देव भाव अप्राप्त है ना असत्य है अविद्यमान असत्य है तो नहीं लेना असत्य खपुस के समान सत में अविद्यमान सत मन विद्यमान अस धातु से क्षत्रु प्रत्यांत है विद्यमान असत मने अविद्यमान देव भाव को भी जब मैं उपासना से प्राप्त कर सकता हूं विद्यमान अपने ब्रह्म स्वरूप तो हम नहीं ग्रहण करेंगे उपासना से अवश्य ही ग्रहण कर सकते हैं कई मित्र न्याय अपनी असत प्राप्त थे ध्यान जब ध्यान से अविद्यमान वस्तु को मैं प्राप्त कर सकता हूं किम वक्तव्य नित्य प्राप्त बल ब्रह्म कार्य क्या जरूरत है नित्य प्राप्त भ्रम को तो ही हम ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं ध्यानादि ब्रह्म प्राप्त कैमुचिक न्याय ध्यान से ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है इसे कैमुचित न्याय स्वयं बता रहे हैं उपासक से पूर्व अविद्यम देखिये क्या कर दिया पूर्व में अविद्यमान क्या देवत्वादिगम भाव को ध्याना प्राप्त देखी लान से प्राप्त अवश्य होता है तो स्वरूपत्य नित्य प्राप्त सर्वात्मक ब्रह्म ध्यान प्राप्त ये वक्तव्य स्वरूपत नित्य प्राप्त सर्वात्म और उस ब्रह्म को ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में क्या कहने की जरूरत है अवश्यम देवो भूतवा देवानप्य ब्र, में कहा देवो भूतवा देवानप्य देव भाव को प्राप्त करके तुम देवता ही हो जाओगे क्या करूंगा तो देवो भूतवा देवान जे अरे तुम देव भाव को प्राप्त कर देवता के करो पूजा पाठ करो इसलिए हम लोगों का क्या है हर चीज का न्यास होता है न्यास न्यास हम क्या कर रहे हैं उस देवता को अपने साथ में कर हैं हर रंग में बोलेंगे ना सर में ये आ गए वो आवे वो आके बैठ जाए आगे बैठ जाए वो बैठ जाए ये बैठ जाए वो जा, जा, तो भगवान का अमुक अमुक स्वरूप हमारे विभिन्न अंगों में आके रहे अंग न्यास करते हैं हृदय आदि सोलह प्रकार के न्यास होते हैं सोलह न्यास होते हैं मातृकान्यास होते हैं गणेश मातृ केशव मातृ न्यास अलग अलग है प्रकार की जो की पूजा करते हैं उनको पूरा मालम है बाकी कोई नहीं मालूम हो तो इतना आसान है सारी चीज विधिवत सीखा है गुरु परंपरा से उसकी तो पूरी सोरा न्यास करवाते हैं यदि विधिवत पूजा करें श्रीयंत्र का कम से कम चार घंटा लगता है मिनिमम और सीखने वाले को छह घंटा लगेगा शुरू शुरू में तो पुस्तक देखना पड़ेगा मंत्र को प्रटा हुआ है नहीं क्या करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट देखते रहेगा हर बार देखेगा वो टाइम तो ज्यादा लग जाता है रटंथ था तो फटाफट फटक होते जाएगा करते जाएगा तो भी साढ़े तीन घंटा लगता है बड़ा कठिन काम है लेकिन जो करेगा उसको फल भी मिलता है हर मिलता। जो काम ना करता है गारंटी है बस तो ये तो ललिता संस्थान से कुंकुमार्शन भी करना पड़ता है मेरू पृष्ठ मध्य पृष्ठ भूपृष्ठ तीन प्रकार के संयंत्र होते हैं मेरू पृष्ठ होनी और उसमें भी चांदी का हो सोने का हो कामना के ऊपर निर्भर है उत्तर उत्तर उत्तृष्ट जाता है इसे का कहना है जो नित्य प्राप्त अप्राप्त देवभाव को भी उपासना से जब प्राप्त कर सकते हैं तो नित्य प्राप्त तो हम तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते वो तो, तो प्राप्त है ही है वो भूले हुए हैं ना उपासना से भूल को मिटाओ याद आ जाएगी नष्टों मोह लग जा और उपासना से आसान हो जाता है ब्रह्मज्ञान ब्रह्मान से ब्रह्मज्ञान का प्रतिषिध्वा अथ ब्रह्मज्ञानक प्रतिषिधवाद कर्तव्य